डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स हैरियड कैस्टर डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था उनके माता पिता जॉनी और फ्रांसिस स्पेंसर की पहले से ही दो बेटियां थी और वे एक बेटे की उम्मीद कर रहे थे जॉनी को एक बेटा चाहिए था क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो अर्ल स्पेंसर बनने वाले थे वो चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा अगला अर्ल स्पेंसर बने डायना के बाद जॉनी और फ्रांसिस का एक और बच्चा हुआ इस बार वो एक लड़का था उन्होंने इसका नाम चार्ल्स रखा लेकिन जॉनी और फ्रांसिस अब साथ साथ खुश नहीं थे जब डायना छः साल की थी तब उनका तलाक हो गया डायना उसकी बहनें और भाई उससे बहुत दुखी हुए डायना के दादाजी की मृत्यु होने के बाद जॉनी अर्ल स्पेंसर बन गए और बच्चे अल थौर नामक एक बड़े घर में रहने चले गए वो घर इतना बड़ा था इसलिए बिल्कुल आरामदायक नहीं था बच्चों को वो घर पसंद नहीं था डायना को अभी पढ़ने के लिए अपने भाई बहनों की तरह ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे उसे अपने पालतू गिनी पिक की देखभाल करना और तैरना पसंद था उसे बैले नृत्य के सबक सबसे अधिक पसंद थे बड़े होकर वो एक बैले डांसर बनना चाहती थी लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत लंबी हो गई थी कई सालों से डायना के परिवार की इंग्लैंड की महारानी और बाकी शाही परिवार के बीच दोस्ती थी जब डायना सोलह वर्ष की थी तब वो एक सप्ताह स्कूल से वापिस घर आई अलथॉर्ट में कई मेहमान थे उनमें से एक महारानी के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स भी थे जब प्रिंस चार्ल्स शूटिंग के लिए बाहर गए तब डायना का उनसे परिचय डायना के 18वें जन्मदिन पर उनके माता पिता ने डायना के लिए लंदन में एक फ्लैट खरीदा डायना अपनी तीन गर्लफ्रेंड के साथ उसमें रहने चली गई डायना छोटे बच्चों के किंडरगार्टन में एक टीचर जैसे काम करती थी और एक अमेरिकी परिवार के एक छोटे लड़के की देखभाल भी करती थी डायना को बच्चों के साथ काम करना पसंद था फिर जब वो उन्नीस वर्ष की हुई तब डायना फिर से प्रिंस चार्ल्स से मिली वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर छुट्टी बिताने गई थी डायना प्रिंस चार्ल्स की प्रेमिका बन गई जब अखबार वालों को इस बात का पता चला तो पत्रकार हर जगह उनका पीछा करने लगे पत्रकार उसके फ्लैट के बाहर इंतजार करते थे और डायना तो के, के सामने शादी का प्रस्ताव रखा डायना ने अपनी स्वीकृत स्वीकृति दी डायना चार्ल्स से प्यार करती थी और वो बहुत उत्साहित भी थी लेकिन वो काफी डरी हुई भी थी वो जानती थी कि शादी के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था सगाई की घोषणा के बाद डायना को अपना अपने फ्लैट को छोड़ना पड़ा वो इंग्लैंड की महारानी के घर और फिर बर्किंगहम पैलेस में रहने लगी लेकिन वो फ्लैट में रहने वाली अपनी बाकी मित्रों के संपर्क में लगातार रही 29 जुलाई उन्नीस को चार्ल्स और डायना की शादी लंदन के सेंट पॉल कैथ कैथेड्रल में हुई हजारों लोग जय जयकार करने के लिए सड़कों पर खड़े हुए उनमें से कई लोग अपनी जगह बनाए रखने के लिए रात को फुटपाथ पर ही सोए दुनिया भर के लाखों लोगों ने इस शादी का शादी को टेलीविजन पर देखा प्रिंस चार्ल्स की उपाधि द प्रिंस ऑफ वेल्स थी अब डायना उनकी पत्नी थी इसलिए उन्होंने प्रिंसेस उन्हें द प्रिंस ऑफ वेल्स बुलाया जाने लगा उनके दो घर थे वे लंदन में केंसिंगटन पैलेस के एक हिस्से में रहते थे ग्लोस्टर शायर में उनका एक बड़ा घर भी था उसका नाम हाईग्रो था चार्ल्स और डायना का जीवन बहुत व्यस्त था अपने काम के दौरान उन्हें अस्पतालों और चैरिटी संस्थाओं में जाना पड़ता था उन्हें अन्य देशों के महत्वपूर्ण राजनेताओं और शाही परिवारों से मिलना पड़ता था उन्हें रात्रि भोज और पार्टियों में जाना पड़ता था कभी कभी उन्हें भाषण देने पड़ते थे उद्घाटन करना पड़ता था या फिर पेड़ लगाने पड़ते थे डायना उम्मीद कर रही थी कि शादी के बाद अखबारों को उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं रहेगी लेकिन उनका अनुमान गलत था वो जहाँ भी जाती थी फोटोग्राफरों की भीड़ उनका पीछा करती थी और रोजाना सैकड़ों अखबारों और पत्रिकाओं में दिखाई देती थी वो अब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक बन गई थी जब डायना बीस वर्ष की हुई तब उन्हें एक बच्चा हुआ वो एक लड़का था उन्होंने उसका नाम विलियम रखा शाही बच्चों को आमतौर पर विदेशी अधिकारिक यात्राओं पर नहीं ले जाया जाता था लेकिन जब डायना और चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया गए तो वे विलियम को भी अपने साथ ले गए दो साल बाद उनका एक और बेटा हुआ उसका नाम हैंनरी था लेकिन उन्होंने कहा कि उसे उसके उपनाम हैरी से बुलाया जाए हालांकि अतीत में शाही बच्चों को अक्सर घर पर ही पढ़ाया जाता था लेकिन डायना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि विलियम और हैरी अन्य बच्चों के साथ स्कूल जाए अन्य माता पिता की तरह डायना स्पोर्ट्स दिवस पर स्कूल जाती थी जब माताओं की दौड़ होती तो वो उसमें खुशी शामिल होती थी कभी कभी वो दौड़ जीतती भी थी डैना चाहती थी कि विलियम और हैरी शादी शाही होने के बावजूद जितना संभव हो उतना सामान्य जीवन व्यतीत करें वो उन्हें एडवेंचर पार्क और सिनेमा भी लेकर जाती थी एक बार वो उन्हें कुछ बेघर लोगों से मिलवाने ले वो चाहती थी कि उनके बेटे को पता चले कि वे कितने भाग्यशाली थे डैना अभी भी बहुत सारी चैरिटी संस्थाओं का, का काम करती थी अक्सर वो बहुत बीमार लोगों से मिलने जाती थी वो उनसे बातें करती थी और उन्हें दिलासा दिलाती थी क्योंकि डायना को बैले से प्यार था इसलिए उन्होंने कई बैले कंपनियों का भी दौरा किया वो ट्रेनिंग में और रिहर्सल करते समय मंच पर नर्तकियों की को निहारती थी डायना जहां भी जाती लोग खुशी से झूम उड़ते थे लोग डायना को छूना और उनसे बात करना चाहते थे हालांकि वो दिन में बहुत से लोगों से मिलती थी वो अक्सर रात में एक खाली घर में घर जाती थी कभी कभी वो अकेली और उदास रहती थी डायना इसलिए भी दुखी थी क्योंकि उनके और चार्ल्स के बीच के संबंध अब अच्छे नहीं चल रहे थे आखिर में उनका तलाक हो गया तलाक के बाद डैना ने अपना काम जारी रखा उन्होंने बारूदी चैरिटी के लिए बेचते डायना को एक शानदार विचार लगा कपड़ों की नीलामी बड़ी सफल रही फोटोग्राफर अभी भी डायना का हर जगह पीछा करते थे जब वो काम के लिए यात्रा पर जाती थी तो डायना को उसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी लेकिन पत्रकार हर समय उनकी तस्वीरें खींचते थे जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती या कसरत करने जिम जाती थी तब भी भी फोटोग्राफर उनका पीछा करते थे इससे डायना बहुत परेशान होती थी एक रात जब डायना पेरिस में थी तब उन्होंने एक दोस्त के साथ होटल में खाना खाया जब वे बाहर आई तब फोटोग्राफर उनका इंतजार कर रहे थे डायना और उसकी दोस्त नहीं चाहते थे कि वे उनकी तस्वीरें खींचे फोटोग्राफरों से बचने के लिए उनके ड्राइवर ने बहुत तेज गाड़ी चलाई लेकिन ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई डायना उनकी सहेली और ड्राइवर सभी उस दुर्घटना में मारे गए बहुत से लोग यहां तक कि वे भी जो डायना से कभी नहीं मिले थे उनकी मृत्यु की अन्यों पर लंदन के वेस्टमिंस्टर एवी में किया गया उसमें पॉप स्टार और राजनेताओं से लेकर चैरिटी वर्कर्स तक सभी तरह के लोगों को आमंत्रित किया गया बाहर सड़कों पर उन लोगों की बड़ी भीड़ थी जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे डायना को उनके परिवार के घर में, को समर्थित में, गया। उनके में, में के जीवन के बारे में प्रदर्शनी के लिए एक विशेष संग्रहालय बनाया गया विलियम और हेरी डायना हमेशा चिंतित रहती थी कि फोटोग्राफर उनके बेटों का भी उसी तरह पीछा करना शुरू कर देंगे जैसे वे उनका करते थे लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से प्रेस आधिकारिक फोटो सेशन के अलावा पत्रकार विलियम और हैरी की तस्वीरें नहीं ले सकते थे यह इसलिए हुआ कि ताकि दोनों राजकुमार स्कूल और घर में अपने पिता के साथ शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें राजकुमारी डायना के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ एक जुलाई 1961 को डायना फ्रांसिस स्पेंसर का जन्म हुआ उन्नीस सौ डायना के पिता अर्ल्स पेंसर बने डायना लेडी डायना स्पेंसर बन जाती नवंबर उन्नीस डायना पहली बार वेल्स के प्रिंस चार्ल से मिली 24 फरवरी उन्नीस को डायना और चार्ल्स की सगाई की घोषणा हुई 29 जुलाई उन्नीस डायना और चार्ल्स की शादी लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में हुई डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन गई 21 जून उन्नीस को प्रिंस विलियम का जन्म हुआ 15 सितंबर उन्नीस को दूसरे बेटे प्रिंस हैरी का जन्म हुआ अगस्त उन्नीस में डायना और चार्ल्स का तालाब हुआ 31 अगस्त उन्नीस को पेरिस फ्रांस में एक कार दुर्घटना में डायना की मौत हुई